कुछ वैष्णव राधव आदि आत्मा को अनु कहते हैं अनुत्व किम प्रमाण इत अनुत्तमे क्या प्रमाण है तो प्रमाण भी कहते हैं ने अनु रणीया ने सोनु सूक्ष्म तर अनुक्त आहु श्रुतमा शतशोथ ये अणोरनी श्वेता शपन मैयाणोरनी अनुसे भी अनुतर है जहा अनोरणयान कहा गया है उसके आगे ही कहा गया महत्व मह्यान छोटा से भी छोटा है महत्व मह्यान महत्व से भी बड़ा है ऐसे कहा गया है किंतु अपने माता सिद्ध करने के लिए इतने उदाहरण दिए दे अनुसे अनु भी अनुतर आत्मा को कहा और कहीं कहा गया ए स्वणुरात्मा चेत साब ये दिताव्य ये दूसरा श्रुति है अनुर अणियान एक हो गया और दूसरा ये सो अणु सूक्ष्मतरम तृतीय तो इति हैतस अथ सहस अनुत्व आहु ऐसे सतस अथ सहस हजार श्रुति है हा। सो सो हजार हजार श्रुति है जो अनुत्व कहते आत्मा को आत्मा अनु ऐसे श्रुति में कहा गया ये प्रमाण देते हैं कहा में क्या है अनुरक्ष से भी सूक्ष्मतर है महान से भी महत्तर है ऐसे कहा गया है ये सुगुणुरात्मा चेत सावेरी त्य हो ये अनुआत्मा है चीत से उसको जानना चाहिए सही अनुकाश सूक्ष्म आकाश जैसे सूक्ष्म है आकाश तो व्यापक है यथा यथा तथा तथात्मा नोपलम सूक्ष्म नोपलिप्य आकाश सर्वगत है कि सूक्ष्म होने से किसके साथ उसका संबंध नहीं होता है आकाश भी सूक्ष्मों का और सूक्ष्मों का अर्थ नहीं कि अनुपरिमाण है सर्वगत कहा गया पक है सर्वगत तो होने पर भी जो सूक्ष्म कहा है उस सूक्ष्मों का अर्थ नहीं अनुपरिमाण है आत्मा उससे भी सूक्ष्म है अत्यंत सूक्ष्म है आकाश सूक्ष्म होने से उसको रोकने वाला कोई पदार्थ नहीं है सब के अंदर बाहर आकाश एक ही आत्मा उससे भी सूक्ष्म है सब के अंदर बाहर एक ही आत्मा है यह सिद्धांत है उसको सूक्ष्म इसलिए कहा गया वो उसमें कोई गुण नहीं धर्म नहीं और अत्यंत सूक्ष्म होने से सब के अंदर बाहर प्रविष्ट है एक रूप है फूल वस्तु का प्रवेशन नहीं होगा एक पत्थर को लेकर के दीवार के अंदर पक्का में अथवा पत्थर को अंदर लेकर काष्ट को प्रवेशन नहीं करा सकते हैं जल भी है किसी पात्र में वहां पत्थर रखेंगे तो जल निकल जाता है एक साथ मूर्ख द्रव्य अने नहीं रह सकते विरोध है आकाश ऐसा नहीं जो जो घट बोतल घट में जल भरा हुआ है उसमें आकाश भी है आकाश से किसके साथ कोई विरोध नहीं किसके साथ उसका लेप नहीं होता है इसी प्रकार सर्वत्र अवस्थित देह है तथा लोपलिप्य थे आत्मा भी सर्वव्यापक है सर्वत्र स्थित है किंतु सूक्ष्म होने का न लिप्त तो नहीं होता है ऐसे भगवान गीता में कहते तो सूक्ष्म शब्द का अर्थ तो है ऐसे सूक्ष्म है जो इंद्र का विषय नहीं है कि तरह से उसको जानना चाहिए इसे अविता से कहा गया किंतु अपने मत सिद्ध करने के लिए अनुरो मह को छोड़ देते हैं अनुरयान इसको उदाहरण देंगे देखेंगे में कहा गया ऐसे अनु कहा गया सूक्षा सूक्ष्म कहा गया नित्यम इत्यादि श्रुति प्रमाण देते है श्रुत्यंतर उदाह अन्न श्रुतिग उदाहते बालाग्रशतभाग से शतधा कल्पित भागो जीव स विज्ञेय चाह्रुति वाराग्र सभाग से लेना ये वालक अग्र उसको स्वभा करना सतभागस के अग्र को स्वभाग करेंगे सतत सततः कल्पित और सौभाग उसको फिर सौभाग करना अग्र को लिया स्वभाग किया उसको भी स्वभाग करो ऐसे कल्पना करेंगे जितने होगा। ऐसे हाथ से तो भाग करना कठिन नहीं कल्पना करना कितने सुख्म है भागो जीव स्वभाग जीव एक भाग जीव है विज्ञे इति से आहा अपरा श्रुति इसी में कहा गया इतने सूक्ष्म है तो सौभाग को लेकर उसका सौभाग अति सूक्ष्म कहने के लिए इसका अर्थ करते समय कोई कोई कहते इसको सौभाग करो फिर एक भाग को शोभा करो फिर एक भाग को शोभा करो कितने बार करना तो सो बार करना ये अभिप्राय नहीं है एक अग्र का शोभा करो इसको सौभाग करो स्वादि अनंत बाज के अति सूक्ष्म सोभाग का और सौभाग कर वो फिर सोबार सो सो करने से कुछ नहीं अत्यंत सुख सुखम अग्रवार के अग्रभा को शोभा कर दो उसका फिर के शोभा करो अत्यंत सुखम हो गया एक और नहीं सकते मन से कल्पना करना एक भाग जीव सभीज्ञा इति चार अपराध श्रुति अन्य श्रुति इसे कहती है मध्यम परिमाणवादीनों मतम दर्शयती मध्यम परिमाणवादी दिगंबर जैन है एक कहते आत्मा मध्यम परिमाण अनु नहीं और आकाश जैसे व्यापक नहीं नायक लोग तो आत्मा को व्यापक विभु मानते है अनेक जीवात्मा तो मानते हैं किंतु आत्मा व्यापक है ये वेदांत अद्वैत में प्रवेश करने के लिए सब दर्शन सोपान है सीढ़ी अनुमानने वाले का निराकरण करते है नायक लोग युक्ति के द्वारा सिद्ध करते आत्मा व्यापक है अनुहे नहीं अनेक आत्मा व्यापक है आत्मा व्यापक होगा तो आपके आत्मा का संबंध सबके सर्जे के साथ है आपके सर्ज में सबके आत्मा का संबंध है तो यह आपत्ति आती है यदि आपके सर में सबके आत्मा का संबंध है आपका मन के साथ सबके आत्मा का संयोग होता है तो फिर आपके सजे में होने वाले सुख दुख सब आत्मा को क्यों नहीं होता है अथवा आपके आत्मा का संबंध सब के सर से है तो सबके सर में जो सुख दुख होता है उसका ज्ञान आपको क्यों नहीं होता है ये आपत्ति का बार नए के लोग बड़े ढंग से बताते हैं आत्मा व्यापक होने पर भी जिसके शरीर अवच्छेदन जिसके मन के साथ आत्मा का संयोग होगा उसको सुख दुख होगा ऐसे युक्ति से बताते हैं तो वेदांत लोग कहते हैं आत्मा अनेक मानने पर भी वही दोष है एक मानने पर भी वही दोष है जैसे न्याय के लोग को समाधान करते हैं है आत्मा को विभु मानने पर सबके सुख दुख क्यों नहीं होता है उसका समाधान जैसे न्याय के लोग कहते ऐसे समाधान हम करते है तो आत्मा व्यापक एक ही होने पर भी अंतकरण भिन्न भिन्न है अंतकरण भिन्न भिन्न से तक अंतकरण उपाधिक जीव भिन्न भिन्न हो गया औपाधिक वेद जैसे आकाश एक होने पर भी सबके घटे अंदर आकाश घट आकाश अलग अलग हो गया इस प्रकार अंतकरण भिन्न भिन्न होने से अंतकरण अवच्छिन्न अंतकर्ण उपहिता आत्मा जीवात्मा भिन्न भिन्न है ऐसे वेदांत लोग समाधान करते है तो व्यापक आत्मा ऐसा सिद्ध करने के लिए न आय के लोग बड़े तर्क से सिद्ध करते हैं उसके बाद अद्वैत सिद्ध होता है तो व्यापक मानने पर एक अद्वितीय आत्मा मानने से ही सबके शरीर में सब सुख दुख जन्म मरण आदि अंत आवश्यक न होकर हो सकता है जैसे एक आकाश मानते हैं एक आकाश से सब शब्द हो जाता है अलग अलग आकाश नहीं मानते क्योंकि एक आत्मा में अनेक जीव का भान हो सकता है अद्वैत आत्मा सुमाण सिद्ध उसको बताते हैं वहां पहुंचने के लिए न्यायिक लोगों ने अनुमतो अनुत्तमत तो जैन कहते सर्द के बराबर आत्मा उसका भी खंडन करके विभुत्व सापन करते हैं है नायिक लोग जैन लोग है यदि नास्तिक है नास्तिका वेद निंदा कहा वेद को जो प्रमाण नहीं मानते हैं वो नास्तिक है वो देह के परिमाण देह जितने बड़ा इतने बड़ा आत्मा कहते हैं इसलिए उनको कहते मध्यम परिमाण मध्यम परिमाण न तो अनु न तो महते मध्यम सर्जे के बराबर उनके मत दिखाते है दिगंबरा मध्यम मारादस्तकम चैतन्य व्याप्ति सन्दृष्टे रा दिगंबरा आपद मस्तक चैतन्य व्यापति संदृष्ट है आ न खाग्र सुतेर अभी मध्यमत्व आहू दिगम्बर जैन अपना को मध्यमत्व आहू आत्मा में मध्यम परिमाण कहते हैं क्यों आपाद मस्तक चैतन्य व्याप्ति संदुष्ट है पाद्य लेकर मस्तत्व चैतन्य की व्याप्ति दिखती है सर्वत्र चैतन्य है चैतन्य की व्याप्ति का संदिष्टि सम्यक दर्शन अनुभव होता है पाद से लेकर तक चैतन्य का संबंध है तो आत्मा अनु होगा तो एक पाद में कष्ट है श्री में कष्ट है अनुभव कैसे होता है अनु होगा तो बाद में एक अनुस्थान में सुख दुख होना चाहिए ठंडी लगी गंगाजल में स्नान करेंगे सुई में इसे करेंगे ऐसे ठंडी होनी चाहिए एक एक बिंदु अनु अनु करके आत्मा यहाँ कष्ट हुआ फिर आत्मा हाँ चला गया यहाँ आत्मा चला गया जैसे सुई को लेकर सर्वे में ऐसे करो किसके सर में सुई को लेकर ऐसे करो तो सारा सर्वे में एक साथ कष्ट रिक होता है एक बिंदु में कष्ट एक बिंदु कष्ट ऐसे होता है तो इस प्रकार गंगा में स्नान करो आत्मा एक देश में है तो जहाँ है वहीं ठंडी लगी अन्य नहीं होना चाहिए इसलिए दिगम्बर कहते हैं सारा सजा में सुख दुख अनुभव होता है चैतन्य व्याप्ति होने से सर्वत्र है और उस भी है, है।, है।, है इसलिए सजे के परिणाम कहते हैं है दिगम्बरा प्रतीक हो गया श्लोक का टीकाकार कहते तत्र उपपत्ति माह उसमें युक्ति देते है आपाद मस्तक चैतन्य चैतन व्याप्ति संतुष्ट है अपार चैतन्य व्याप्ति दिखती है और गृह प्रविष्ट आ नाग्रभ्य में आत्मा प्रविष्ट है आ नखाग्रभ्य नखाग्र से लेकर पूरा सर में है यदि श्रुति अत्र प्रमाण मितिया श्रुति भी ये प्रमाण है आत्मा सर के परिमाण वाला है सरज जितने बड़ा है आत्मा इतने बड़ा है ऐसा जैन लोग मानते है रवि जो लोग अनुपरिमाण मानते हैं वो तो युक्ति देते हैं सूक्ष्म नाड़ी में आत्मा प्रचारण करता है आत्मा सूक्ष्म होना चाहिए नहीं तो सूक्ष्म नाड़ी में कैसे प्रचार करेगा तो यदि मध्यम परिमाण सर्जे के बराबर मानेंगे सूक्ष्म नाड़ी के अंदर आत्मा का प्रचरण कैसे होगा आगे शंका करते ननु मध्यम परिमाण्ते श्रुति सिद्धो नाडी प्रचारो न घटते आशंका आह मध्यम परिमाण् मध्यम परिमाण वाला यदि वा आत्मा को मानेगी मध्यमं परिमाणं यस्य परिमाणम वह आत्मा मध्यम परिमाण उसमें मध्यम तो रहेगा तो श्रुति प्रमाण से सिद्ध नाडी प्रचार श्रुति में कहा नाडी में प्रचरण करता है न घटते संभव नहीं होता है नारी में कैसे प्रचलन करेगा सर्दी के परिणाम आत्मा नारी तो सूक्ष्म है न घटत इतना है उसके उत्तर देते हैं जयन रुपी प्रचारस्तु सूक्ष्म हस्ताभ्या प्रतिमो कव नोत सूक्ष्म नारी प्रचार तू सूक्ष्म अवय सूक्ष्मी सुचार नारी तो, तो सूक्ष्म तो तो है सूक्ष्म नारियों में जो प्रचरण आत्मा का कहा गया है सूक्ष्म अवयव के द्वारा हो जाएगा आत्मा तो देह के परिमाण वाला है उसका अवयव सूक्ष्म है सूक्ष्म अवयव अवय के द्वारा आत्मा का प्रचलन हो जाएगा अवयव अवय के प्रचलन से आत्मा का प्रचलन सिद्ध कैसे हो जाएगा उसमें दृष्टान्त देते है हस्ताभ्याम कंचु का प्रति मोकवत स्थूल देह से कंचु के प्रति मोकवत एक कवच पहनते शरीर युद्ध करने के लिए यहाँ पहनने के लिए उस शरीर को स्थूल शरीर कैसे प्रवेश करेंगे उसमें हाथ को घुसा देते हैं पीछे बांध दिया हो गया प्रवेश हो गया शरीर का प्रवेश करने के लिए क्या शरीर को प्रवेश नहीं करते उसमें हाथ घुसाने दोनों हाथ को प्रवेश कर दिया उसको इधर बांध दिया ऐसे हस्ताभ्यान दोनों हाथ के प्रवेश कंचुक प्रवेश होने पर जैसे स्थूल देह का प्रवेश हो गया ठीक इसी प्रकार आत्मा के सूक्ष्म अवय नाड़ी से प्रचारन करने से आत्मा का प्रचारन हो जाएगा सर्वशर में सूक्ष्म अवयव नाड़ी में प्रचारन करेंगे जिस प्रकार स्थूल देहताभ्याम कंचु का प्रतिम कब हस्तों के द्वारा प्रवेश हो जाने से जैसे भी कंचु में प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार अवय के के द्वारा नाड़ी में प्रचलन हो जाएगा सूक्ष्म नाड़ी तेटी में यथा देहावय और हस्त हो, हस्त देह का अवयव प्रवेश हुआ कंचु का प्रवेशंचु में प्रवेश हुआ प्रवेश के द्वारा देह से कंचु का प्रवेश प्रवेश तो देह का प्रयव सूक्ष्म होने से सूक्ष्म नाड़ी में अवयव का प्रवेश हो जाएगा नाड़ी से प्रचार है न आत्मनोपी प्रचार उपचार्य थे वस्तु तो आत्मा का तो प्रचार है नहीं तो अवय का प्रचार होने से त्मा का अवयिका प्रचरण ऐसे कहा जाता है उपचर्य उपचार प्रयोग उपचार इसे गौण प्रयोग किया जाता है आत्मा का प्रचार ऐसे कहा गया ये गौण प्रयोग है अवयव का प्रचरण होने से अवय में प्रचार शब्द का प्रचरण का गौण प्रयोग होता है हाँ। अभी देह परि मन आत्मा मानेंगे तो इसमें बड़ी आपत्ति है कोई पुण्य पाप कर्म करने के बाद अन्य जन्य जन्म को प्राप्त करता है अभी जीव है कर्म के कारण ही अन्य अन्य जन्म को प्राप्त करते हैं। पुण्य कर्म करेगा तो सदगुति को प्राप्त करता है पाप कर्म करेगा तो नीचे जोनि को जाता है तो कोई अभी मनुष्य है कर्म के कारण कभी हाथी बन जाएगा मनुष्य के बराबर आत्मा होगा हाथी के, के पैर में ही रह जाएगा <laughs> और बाकी चेतन रहेगा <laughs> नहीं अच्छा कभी चिंती बन गया तो पूरा आत्मा चिंती के अंदर प्रवेश करेगा <laughs> थोड़ी आत्मा रहेगा बाकी बाहर आत्मा रहेगा तो न्यूनाधिक परिमाण शर्व में होता है जन अन्य शरीर में किस शरीर परिमाण आत्मा मानना चिंती के बराबर मानो तो मनुष्य के शरीर में सर्वे चेतना नहीं रहेगा और के बराबर मनुष्य शरीर के बराबर मानो के तो हाथी के एक पैर तो में चेतन तो मनुष्य हाथी बनी गया अन्य नहीं होगा हाथी के शरीर बराबर मानो तो मनुष्य चिंती के शरीर में पूरा आत्मा नहीं रहेगा ये सब आपत्ति है निश्चित मध्यम परिमाण मानेंगे शरीर के बराबर कर्म वशा न्यूनाधिक शरीर प्रवेश न घटते कर्म के अधीन से न्यूनाधिक शरीर कभी छोटा शरीर कभी बड़ा शरीर को प्रवेश करता है न हटते ये कैसे बनेगा ये संभव नहीं होता है इत्या का पर उत्तर देते हैं जैन लोगों को मध्यम परिमाण बांधने वाले आगम प्या आत्मनो नियत मध्यम परिमाण देवय न बिरुद देते कुछ अवयव बढ़ जाएंगे हाथी के शर में गया अवयव बढ़ गया तो आत्मा बड़ा हो गया और पिपरी का शर में प्रवेश किया कुछ अवय नष्ट हो गए चले गए छोटा हो जाएगा आत्मा के अवयव का आगम और अपाय में उत्पत्ति अपना नाश कुछ अवयव उत्पन्न हो जाएगा तो बड़ा शरीर में रह जाएगा बड़ा हो जाएगा आत्मा और छोटे शरीर में गया कुछ शर्मा आत्मा के अवयव नष्ट हो गए कम अवयव में रह जाएगा नियत मध्यम परिमाण उत्पाद देहवत देह जैसे छोटा बड़ा होता है अभी मनुष्य अभी हाथी बन गया तो शरीर के अवयव अधिक होते है उसमें इसमें कम है इसी प्रकार बड़े शरीर में बहुत अवयव मिल जाएंगे आत्मा बड़ा हो जाएगा छोटे शर्म में कुछ अवय नष्ट हो गई आत्मा छोटा हो जाएगा बाल्य अवस्था में छोटा आत्मा है शरीर जो बढ़ता है तो आत्मा भी बढ़ जाएगी अवयव बढ़ जायेंगे इसलिए कोई विरोध नहीं ऐसा उत्तर देते हैं न्यूनाधिक शरीर आत्मा नवत्न भवत्म मध्यम विश्चित आत्माना ग निर्नाधिक शरी प्रवेश भवे न्यून छोटा और बड़े शरीर में प्रवेश भी हो जाएगा कैसे आत्माशान गांश का कामन और, आगम। और आगमन कुछ अवयव नष्ट हो जाएंगे छोटे शरीर में प्रवेश करते समय अरे बड़े शरीर में अधिक शरीर में प्रवेश करते समय कुछ अवयव का आगम हो जाएगी उत्पत्ति हो जाएगी तेनाली मध्यम विनिश्चित आत्मा का परिमाण क्या हुआ मध्यम परिमाण यह निश्चित हुआ न्यूनाधिक फलित मह तेन मध्यमत्व विनिश्चित जैन के द्वारा ओत्म तुफरी क्या हुआ, हुआ? आत्मा सवय आत्मा हो गया कुछ अवयव उत्पन्न होते नष्ट होते सा हो गया और जो जितने अजो सवय जित आत्मा जी सावैव हो होगा तो ये आपत्ति आई आत्म सावैवत्ते घटाधि अन्य प्रसंग सवय मानेगे तो घट अन जित में सवय सब अन्य सवैवत्व तत्र तत्र अन्य आत्मा में यदि सवयत्व मानेंगे तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो अनच्य आपत्ति कोई लोग ईश्वर को का ऊपरी अवय मानते हैं जितने जड़ और चेतन परमात्मा का अवयव जड़ चेतन को जब परमात्मा का अवयव मानेंगे तो परमात्मा भी सवय हो जाएगा और सावय हो जाएगा तो अनुच्छ हो जाएगा इसलिए सावय नहीं साक्षी के चेता केवल वो निर्गुण उसमें कहा निरवय है अन्य श्रुति सदैव समय इधम अग्र आश्रिति एकम एवा द्वितीय स्वगत सजातीय विजातीय भेद तरह निराकरण क्या स्वगत भेद नहीं है तो ये आपत्ति है सावयव पक्ष में कोई भी जिसको सावय मानेगा उसमें तो आपत्ति है क्योंकि व्याप्ति निश्चित है जहां जहां सावय होते है वहां वह अनित्व है इसलिए दिगम्बर मत जो सवयव मानते आत्मा को वो ठीक नहीं तो आत्मा था आत्मा अनित्य हो जाएगा आत्मानित्य हो जाएगा तो क्या आपत्ति आत्मा यदि अनित्य हो गया आगे नहीं रहेगा अभी कर्म क्या कोई पुण्य कर्म बहुत क्या आगे आत्मा नष्ट हो गया आत्मा रहेगा नहीं तो पुण्यकर्म का फल भोगने वाला कोई रहा नहीं कर्म व्यर्थ हो गया पाप कर्म किसी ने किया आगे आत्मा नष्ट हो गया तो पाप कर्म फल दिए बिना नष्ट हो गया ये कहते कृत विप्रणास क्या हुआ कर्म फल दिए बिना नष्ट हो जाए कृत विप्रणास आत्मा को अनित्य मानेगी तो उत्पत्ति होगी उत्पत्ति होगी तो उसके पहले आत्मा पुण्य पाप कर्म था उसका अभी जानवर ने के बाद उसको सुख दुख भोगना पड़ता है या नहीं तो सुख दुख जब भोगना पड़ता है अकृत अभ्यागम नहीं क्या पुण्य पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है कारण के बिना कार्य नहीं होता है सुख दुख, दुख भोग जब होता है उसका कारण है पुण्य पाप कर्म और यदि आत्मा अनित्य आत्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो जन्म के जन्म होते समय से कष्ट है उसका कारण क्या है फलित तो पुण्य पाप कर्म कुछ नहीं था नया है इसको कहते अकृत अभ्यागम अकृत है नहीं क्या हुआ कर्म के फल प्राप्ति हो यह अकृत अभ्यागम अकृत विप्रनाश किया हुआ कर्म फल देना नष्ट हो जाए यह आपत्ति होगी अनित्य मानेंगे तो इसलिए इसको नहीं मानते कोई आत्मा को नहीं मानते ये चारवा लोग कहते आत्मा को अनित्य सर्जों आत्मा मानते किंतु तो अन्य कोई भी आत्मनी चयते ये सब ती दूषे सांश से घटवन्नाशा सतीतनाशाताग मयूर को वारो भार तथा सती यदि आत्मा को सवयव मानेंगे सांस घटवर नाश होती सती का अनु आगे कन्ना सांसम घटवर नाश होती आत्मा यदि सवयव तो घटवर नाशो होती घटका नाश होता है सावय तो भटका जैसे नाश होता है आत्मा भी शांत होगा सावय होगा तो नाश भवती नाश हो जाएगा अच्छा नाश होने से क्या पति कहते तथासति सती कीर्तनाशा अकृत अभ्यागमय हो गो बारक हो भवेट यदि तो नाश हो जाएगा ये दो दोषे पहला दोषे कीर्तनाश क्या हुआ कर्म फल देवी ना नष्ट हो जाएगा कीर्तनाश और दूसरा दोषे अकृत अभ्यागम नहीं क्या वह कर्म फल भोगना पड़ता है आत्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो कृतनाश अकृतनाश अकृत्यागमश यश अकृतम तयो ये दोनों दोष का वारक को भवेद इस दोष को, को वारण करने वाला कौन होगा अर्थात दोष वारण नहीं होगा ये दोष रहेगा क्या कहते दो से पहला दोष कीर्तनाश्र दूसरा हो गया कृत्यागम ये दो दोष रहेगा उसका अभारण कौन होगा तो कोई बारह का नहीं होगा ये दोष रहेगा सांस्य सांस्य घटव नाश भवत तो शंका करने वाले जय भवतु को दोष ठीक है नष्ट हो जाए तो क्या पति ऐसा कहने पर सप्राह सिद्धांत करता है तथा दोष होगा उसका अभारण कौन करेगा कृतय हो पुण्य पाप भोग मंत्रनाश क्या वह पुण्य पाप कर्म भोग के बिना नष्ट हो जाए तो उसका नाम हो गया कीर्तनाश अकृत हो नहीं क्या पुण्य पाप अकस्मात फल बिना नहीं क्या वह फल देने वाला कोई कर्म आ जाए अकृत भ्यागमन दोष फल कर्म नहीं तो फिर सुख दुख कैसे मिलेगा ये दोष एक तोष आत्मनो अनित भवे भाव अनित्य से मानेंगे तो ये दोष दो रहेगा कीतनाश और कृतभ्यागम इसलिए दिगम्बर जो मध्यम परिमाण आत्मा कहते है वो ठीक नहीं है अनित्य तो दोष कीर्तनाश और अभ्यागम दो रहेगा तो। उच्ण सेवावशिष्य ओम शांति शांति शां